हो गया था। सिद्धांति कहता है भाई आपने जितना भी दोष दिया वो सारी चीजें ठीक है लगभग लगभग। एक बात ठीक नहीं है हमने विशेष भाव को संबंध करके कहा ही नहीं संबंध करके प्रस्ती खंडन किए जा रहे हो और संबंध का लक्षण घटा रहे हो भिन्न उभय संबंध आश्रक छबंध का लक्षण में घटाएंगे संबंध मानती नहीं लक्षण नहीं घट रहा है तो वो तो रही बात दूसरा कि अभाव के साथ इंद्रियों का संबंध नहीं होता मानते अभाव का साथ इंद्रियों के साथ साथ संबंध हो नहीं सकता स्वीकार कर रहे हैं और एक बात जो आपने कहा वह हम भी मानते हैं लेकिन केवल भाव पदार्थों के लिए मानते हैं आपने ये बात कहा था वही बता रहे भाव अवचि जो व्याप्ति आपने बताया है क्या आपने बताया भावम प्रकाशित इंद्रियम प्राप्तमेव में प्रकाश यद्य भाव इंद्रियम प्रकाशम भवती तत्त प्राप्त प्रकाश आपने व्याप्ति बना दिया जो जो इंद्रिय के द्वारा प्रकाश भाव होता है वह वह प्राप्त भाव का ही प्रकाशन करता है अप्राप्त भाव को प्रकाशन नहीं करता यह व्याप्ति जो चीज है भाव के लिए लागू होता है अभाव में लागू नहीं होता भाव व्याप्त जो व्याप्ति आपने दर्शाया वह व्याप्ति हम भी मान रहे नहीं लेकिन उस व्याप्ति को हम कहा घटाते हैं केवल भाव पदार्थ में घटाते हैं अभाव में नहीं घटाते इसलिए इंद्रियों से असंबद्ध होने पर भी अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा ही होगा कैसे होगा जैसे आपके क्या है दोनों समान दोष आरोप लगाएंगे क्या आरोप है आप यहां यदि उपलब्धि यदि यहां होता तो उपलब्ध होता इसलिए इंद्रिय संबंध कौन होगा भूतण इस भूतल में यदि घट होता है तो मुझे घट उपलब्ध होता बाकी मन का काम है आपका, क्योंकि उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए मैं मान लूंगा कि इस भूतल में भाव है। इसका नाम आपने प्रमाण माना कि अभाव के द्वारा आपने घटाभाव का निश्चय किया इसे इसका नाम अभाव प्रमाण है और ज्ञान को भी अभाव नाम का ज्ञान ज्ञान अपने कहा आपके मत में अंत निष्कर्ष का निकला वास्तव में इंद्र से संबंध भूतल था आपके मत में अभाव से समझ नहीं हुआ और आपने मानस कल्पना की और उस मानस कल्पना को अनुपलब्ध प्रमाण संज्ञा दे दिया यदि तरीपल यह तो अनुपलब्ध ही अतएव घटाभाव्यात यह जो आपका कहना है यह सारा का सारा प्रक्रिया में दोष बराबर है और गुण भी बराबर है हमारे मत में भी हम कभी इंद्रिय से संबंध भूतल मात्र ही है हम इंद्रिय से अभाव का समझ नहीं बोलते इंद्रिय संबंध अधिकरण में विशेष अथवा विशेषण होता है अभाव अतः इंद्रिय संबद्ध उस वस्तु के द्वारा उसका विशेषण तक हम पहुंच रहे हैं अथवा उसका विशेष में हम पहुंच रहे हैं उसका विशेषण विशेषज्ञ वहां या तो विशेषण रूप में रहेगा अथवा विशेष रूप में क्या अभाव भूतले घटा घटाभाव बोलूंगा तो घटा विशेष रूप में भूतल में और घटांगा तो घटा विशेषण रहा है अरे हम भी यही कह रहे हैं हम कभी नहीं कहते हैं कि इंद्रिय का अभाव से सन्निकर्ष हो गया हम कहें इंद्रिय संयुक्त भूतल में विशेषण है को हमें सन्निकर्ष मान लिए औपचारिक उस समिक द्वारा हमको अभाव का ज्ञान हो जाएगा तो प्रत्यक्ष हो सकता है वही कह रहा है न तो अभाव हम अपने हमने इस व्याप्ति को अभाव में घटाया ही नहीं है अभाव को भी स्वीकार ही नहीं कर रहे इस तरह से सत्य भावावचनत्व व्याप्त भावम प्रकाश इंद्रियम भावचन व्याप्ते है कि जो व्याप्ति आपने दिया, दिया वो भाव से वच्छिन्न है अभाव में लगने वाला व्यक्ति वो नहीं क्या व्याप्ति थी भाव प्रकाशित इंद्रिय प्राप्त हुए प्रकाशित जो इंद्रिय प्रकाशन करता है वो हमेशा प्राप्त को ही प्रकाशन करती इतना तो आपने कहा था वो हम एक शब्द और छोड़ रहे हैं भाव को प्रकाशन करता नया कोने जोड़ दिया उन्होंने नहीं कहा था भाव को सामान्य बना दिया था व्याप्ति वो विशेष बना रहे भाव को प्रकाशित करता हुआ इंद्र हमेशा प्राप्त को ही प्रकाशन करता तो अभावी ये बात अभाव में घटता नहीं है अभाव प्रकाशित इंद्रियम फिर अभाव को प्रकाशित करतो इंद्र कैसे प्रकाशन करेगा विशेषण विशेष भाव मुखे नहीं हुआ साक्षा संबंध नहीं ना संयोग न ना न संवाय संवाचों ना संवाय, ना संवाय, ना संवाय संवाय। में से कोई भी नहीं होगा फिर विशेष विभाव मुखे नहीं हुई किसी सिद्धांत विशेषण विशेष भाव मुख्य ही होता है यह हमारा सिद्धांत कहते हमने विशेषण विशेष भाव को खंडन कर दिया कहते कहा खंडन किया तुमने संबंध समझ के खंडन किया है ना हम उसका समझ मानते ही नहीं दैव निरसता असंबद्ध अभाव को ग्रहण करने में जो आपने दोष दिया था अति प्रसंगाई दोष वह हमारे इस जवाब से कि विशेषण विशेष भाव विशेश से हो जाएगा इसी जवाब से आपका अति प्रसिद्ध दोष निरस्त हो गया समझो ऐसा क्या समझो कि समस्या परम ये समस्या तुम्हारे मत में भी तो है तुम्हारे इंद्रिया के वेदांती के इंद्रिया अभाव संबंध हो जाएगा क्या तुम्हारे मत में ये समान दोष है जिसके लाभ एक गलत प्रमाण मान रहे हो उसके एक प्रमा मान रहे हो इतना गौरव तुम काम कर रहे हो दोष समान जहां दोष समान है परिहार में समान हो हमने एक सन्निकर्ष कल्पना कर ली विशेषण भाव विशेष भाव को भी एक सन्निकर्ष संज्ञा दे दिया हमने ठीक है और आपने क्या किया एक प्रमाण यदि कल्पना कर गए बताओ गौरव काम किया हमने सन्निकर्ष को अधिक स्वीकार किया और आपने एक प्रमाण को अधिक स्वीकार किया समाधान तो बराबर हुआ कुछ न तो अधिक माननी पड़ रही है जैसा होता है वन गुण है वन दोष है परिहारों वा समय विचारणे ये नियम है न्यायिक कहता है नयायिकों का सबसे बड़ा देन है जहां दो व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहा है कोई विषय को लेकर के वहां यदि दोनों के द्वारा दिया गया दोष बराबर है दोनों मत में और परिहार में बराबरी दिख रही है अधिक कल्पना बराबर अधिकत्व कल्पना कल्पना का अधिकत्व, क्या अधिकत्व है उसके अनुकूल प्रमाण और माननी पड़ रही है इनको विशेषण विशेषणिक मानना पड़ रहा है दोनों में कल्पनाधिकता रूप परिहार समान है दोष क्या समान है भाई इंद्रिय का अभाव से समत नहीं हो सकता इसलिए अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इतनी बात दोनों के दोष समान है एन हम फिर भी उसको प्रत्यक्ष में रखने के लिए हमने एक कर लिया लेकिन तुमने उस अभाव का अनुभव करने के लिए एक अधिक प्रमाण को स्वीकार कर लिया तो परिहार बराबर हो गया अधिक कल्पना नामक परिहार समान है इस यत्रा मैंने जिस विषय की विचारणा करने में उभयो हो दोनों मत वाले और सिद्धांत पक्ष दोनों के मत में समान दोष आ रहा है परिहारों पिवा सम और परिहार भी ये समान है ऐसी कोई किसी पर भी बोल नहीं सकते कि दोनों में दोष बराबर है परिहार बराबर है जहा वह कोई गलत नहीं कोई सही नहीं दोनों समान है ऐसे तालग्रत विचारने उस प्रकार के विषय के चिंतन करने में किसी एक को आप पर दोषी टहरा नहीं सकते बल्कि दोनों कीमत को यथावत स्वीकार करना चाहिए बोल उन दोनों अधिक कल्पनाओं में भी देखना लाखों कल्पना किस में है दोनों में कल्पना करना पड़ रहा है इन कल्पना में लाखों देखो कम से कम कल्पना से काम चल जाए वो देखो अधिक कल्पना करना कम कल्पना करना उन दोनों में से कल्प कर, कम कल्पना करना श्रेष्ठ है और हमारे मत में क्या है कम कल्पना मानी जाएगी क्यों हम प्रत्येक कोटी में उसको रख रहे हैं एक सन्नीकर्ष मात्र को मानना पड़ रहा है उस सन्नीकर्ष में कोई झगड़ा नहीं हो सकती है क्यों हर जगह विशेषण बहुत सब मानती है दुनिया में और हमेशा जिस विशेषण जिस विशेषिका है उसको ग्रहण कर लो तो विशेषण स्व ग्रहण हो जाएगा है नहीं तो इसीलिए हमारा लाघव है और तुम्हारे गौरव क्यों है कल्पना तो कृत गर्व इसीलिए कि आपने गलत प्रमाण ही मान दिया और प्रमाण मानने में समस्या है उसके लक्षण करनी पड़ेगी प्रमाण कर। का है ना मानाधिना में सिद्धि मान सिद्धि लक्षण की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले लक्षण में जहां आपने लक्षण बनाया तो सिर्फ परीक्षाओं का एक प्रकार दोष होगी अतिव्याप्ति अव्यापति असंभव सुनिया पर समस्या आ सकती है तीसरी बात उस प्रमाण में प्राम्यता कौन सिद्ध करेगा सबसे तो बड़ा कठिना तो प्रामाणिकता का मामला है अब आएगा प्रमाण्यवाद शुरू करने वाले हैं बड़ा कठिन काटते समझते हल्का तो फुल्का आपको संपर्क संपर करा छोड़ देंगे जब प्रमाण्यवाद पढ़ोगे मालूम होगा ये पुस्तक मोटा सा तो चार पन्ने में खत्म कर देंगे एक आपको इंट्रोडक्शन एक जो है आपको उपोधात कर रहे क्या है थोड़ा आपको परिचय दे रहे हैं केवल इसलिए है कि प्राम प्रामाणिक प्रमाण में समस्या है उसे करना कठिन होता है इसलिए आपका मत कल्पना गौरव है हमारी कल्पना लाभ इसलिए हम चार ही प्रमाण मानेंगे और विशेषण भाव के द्वारा अभाव को हम प्रत्यक्ष कोटि में रखेंगे अथवा अनुमान के द्वारा हम जान सकेंगे अनुपलंबा थे तो बना देंगे ना हम भूतलम भावत घटाभावती क्यों ये तो कर दो प्रत्यक्ष हो गया ग्रहण हो गया अनुमान से भी घटा भाव का ज्ञान हो सकता है नहीं वहां पर न था घटो भूतल है घटा अनुपल्ब नहीं है तो क्या है घटाभाव वाला भी वो नहीं है अर्थात तो घट वाला है वो जैसे कि घटोद्भूतल में हम देख रहे हैं नहीं, है नहीं। इस तरह से अनुमान के द्वारा भी हम घटाभाव को ज्ञान कर सकते हैं तो से भी हो सकती है और यदि प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहोगे तो अनुमान से भी हो सकता है अभी प्रमाण मानने की किसी भी हालत में जरूरत नहीं ये इन्होंने कहा इस तरह से अनुपलब्ध आनु, प्रमाण पर अपना विचार अभिव्यक्त कर दिया अब आता है यह सबसे कठिन वस्तु नमा ने नवा प्रामाण्यवाद रहे हैं। प्रामाण्यवाद में कई बात है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए सामान्य रूपये न बाह्य रूपेण मोटा मोटी बता दूंगा तभी प्रवृतियां समझ में आ जाएगा आसानी से कोई भी ज्ञान है उस ज्ञान में दो स्थिति होती है हम लोगों के सामने आम आदमी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं एक होता है आप रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं इस चीज को एक चीज को देख रहे हैं जान रहे हैं अभ्यास हो गया आपको आपको मालूम है कहां है चीज कैसा है जी सब कुछ मानो अभ्यास दशा अपन ज्ञान एक हो गया दूसरा है अनभ्यास दशा अपन ज्ञान कहीं आप गए हैं पहली बार कोई चीज आपको ज्ञान हो रही है बार देखा हुआ नहीं पहली बार देखा तो अनाभ्यास दशा अपन ज्ञान हो गया ये दो इन दो में भी क्या है अनभ्यास दशा अपन ज्ञान को लेकर प्रवृत्ति भी हो सकती है इन प्रवृत्ति में क्या होता है वहां संशय हो सकता है जो मैं समझ रहा हूं ज्ञान मेरे को जो मिल रहा है पहली बार देख रहा हूं पहली बार मेरे को ज्ञान हो रही है अब पता नहीं ज्ञान है या नहीं चलो चल के देखते मन में क्या आएगा चलो चल के देखते यदि आप गए सफल प्रवृत्ति हुई आपकी आप गए जो चीज जैसा समझा तो वैसे ही था वो उसको कहते सफल प्रवृत्ति या समर्थ प्रवृत्ति हो गई तो आपका ज्ञान प्रामाणिक हो जाएगा नहीं तो अप्रामिक विसंवादी प्रवृत्ति तो अप्रामाणिक हो जाएगा इसलिए अनभ्यास ज्ञान में संशय होता है संशयोत्तर काल में क्या होगा संवादी प्रवृत्ति हुई तो प्रामाणिक माना जाएगा विसंवादी प्रवृत्ति हुई तो अप्रामाणिक माना जाता है और कोई भी प्रवृत्ति के पीछे कारण क्या पहले भी विचार आ चुके हैं योग में भी आया था यहां उपादान और उपेक्षा उपाधि उपेक्षा बुद्धि है हेय उपाधि और उपेक्षा यह बुद्धि प्रवृत्ति का मूल कारण है किसी प्रकार की प्रवृत्ति हो उसके मूल कारण इतनी है या तो हान होगा या तो उपादान हान को हे कवि की बात उपाधि को उपादान को प्रतिभेद केवल है और उपेक्षा बुद्धि उसके अंतर प्रवृत्ति होगी इसलिए नया कार्य कहना कुछ और लोगों का कहना है पहले जो ज्ञान होगा वह हमें हमारे लिए कैसा होगा ज्ञान हमेशा हम जो भी ज्ञान पैदा होता हम लोगों के लिए उसका हम सब प्रमाण मानते प्रमाण ना माने तो उसमें हान और उपादान या उपेशा बुद्धि कैसे हो जाएगी निश्चय कैसे कर लिया आपने ज्ञानोत्तर काल में उस ज्ञान का विषय संबंधी हान और उपादान या उपेक्षा बुद्धि हुए बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती और हान उपादान उपेक्षा बुद्धि होने के लिए उस ज्ञान का विषय को प्रामाणिक मान रहे हो प्रामाणिक माने बिना वो मेरे इष्ट सिद्ध करेगा इसे मैं इसको ग्रहण करूं या मेरे अनिष्ट कर सकता है इसलिए मैं त्याग करूं या दोनों नगर उपेक्षा करूं निश्चय कैसे ले लिया आपने आप निश्चय कर रहे का मतलब क्या है आपने अपने ज्ञान को प्रामाणिक मान लिया फिर निश्चय हो गया निश्चय की वजह से क्या हो गया हान उपादन अपेक्षा बुद्धि प्रवृत्ति होगा और फलादि प्राप्ति होंगी कार्य सिद्ध होगा इसलिए प्रामाण्यवाद में स्वतः प्रामाण्यता परत प्र्यता इनमें भी दो स्तर है उत्पत्ति में और ज्यक्ति में ज्ञान के उत्पन्न होने में और ज्ञान का ही प्रामाण्यता में उत्पत्तिकृत प्रामाण्यता और ज्यक्तिकृत प्रामाण्य उसे कौन सा सोता कौन सा परता, कैसे से विचार चलेगा, वो देखिए इदम जलाधिज्ञाने जाते प्रामान्यम अवधार्य आपको जलाधिज्ञान ज्ञात है ज्ञात है मैंने आपको अभ्यास दशा में ज्ञात हो चुके बारम बार आप गए पानी लाए तालाब से मान लो गांव में है गांव के आपको तालाब पता है कुआं पता है रोज जाते आते जाते आते पानी ला रहे हैं अचानक कोई राहस में जाने वाला गांव में आपके गांव के ऊपर जा रहा था पास कर रहा था तो का पानी कहाँ का मिलेगा तो आप सोचेंगे क्या क्यों आपको दृढ़ रोज वही पानी ला रहे हैं आपको माल में कुआ कहा है गाँव में तालाब कहा है आपको पता है आप फटो उसको बोलेंगे इधर से से निकल जाना वहां पर है कुआ वहाँ पानी पी अभ्यास दशापन काला दृष्टान जो अभ्यास अभ्यास दशापन्न व्यक्ति को पहले से ज्ञात है जलादि का ज्ञान मालो में उसको तस्से प्रामाण्य में अवधार्य रोज रोज अभ्यास हो गया प्रामाण्यता का अवधारण हो चुका है निश्चय हो चुका है उसको अतिर कश्चित जलादव प्रवृत इसलिए कश्चित जलादो प्रवर्त, इस, जलादो प्रवर्त इस प्रकार से लोग प्रवृत्त होते हैं एक तो हो गया जो अभ्यास दशापन्न प्रवृत्ति और दूसरा वो है कश्चित संध्या प्रवृत्त अनभ्यास दशा में है पहली बार वो देख रहा है हो सकता रेगिस्तान में गया हो वहां कुछ देखा तो वो जल है या नहीं संशय हुआ संशय होने पर भी प्रवृत्त हो गया और भाग दशा तो जल था तो उसका जो जल ज्ञान का होगा तब प्रामाणिक हो गया इन पहले ये अनभ्यास दशा में थी पहली बार कह रहा है अभ्यास नहीं है बार बार देखा हुआ नहीं है इसे अनभ्यास दशा वाला है ऐसे ही जो पहली बार हुआ ज्ञान में उसको संशय हुआ संध्यादेव प्रवृत्ता प्रवृत्त होने के बाद प्रवृत्ति काले जलादि प्रति दी जलादि की प्राप्ति होने पर प्रामाण्य प्रामाण्य को निश्चय करता है यदि वस्तुगति ही यही आम दुनिया में मूढ़ाति मूढ़ आदमी अनपढ़ देहाती आदमी सभी में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को पशुओं में भी सब जगह मिल प्रामाण्य में अवधारती है यह वास्तविक संसार में ऐसे ही होता हुआ देखने को मिलता अतएव प्रामाण्यता दो स्थिति के आधार पर निर्णय हुआ एक अभ्यास दशा और दूसरा अनशा उसे संशय पूर्वक प्रवृत्ति अनंतर में फल प्राप्त तो प्रामाण्यता नहीं वाद तो अप्राम्यता प्रामाण्यवाद समास प्रामाण्य वाद मैंने प्रामाण्य संबंधी वादी प्रामाण्यवाद ऐसा इसको अर्थ समझना चाहिए उसे प्राणम प्रहृत प्रमाणम कीरांगना ये गिरो गिर तो बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग कीरांगना जैसे कीर के समान आंगन में कीरोतन पक्षी आंगन में चींची करता है जैसे वैसे पंडितों का काम क्या था सवेरे सवर उठे नहा धो लिया पूजा पाठ कर लिया उधर के इधर के दो चार पंडित आंगन में बैठ करके अपना वो वाद शुरू कर देते थे क्या वाद करते थे यही चर्चा कर देते थे ये शास्त्र के अनुसार एक कहता है स्वतः प्रमाण वो कहता है परत प्रमाण कौन सा ठीक है विचार किया जाए स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम की यत्र गिर रांगना ये विषय जिस विषय में जिस प्रामाण्यवाद के बारे में गिरा अपने वचन कहते हैं क्या ये स्वतः प्रमाण है ये परत प्रमाण है इतने वाद विवाद खड़ा हैं इसे जानना जरूरी है आज तक भी इस पर अपने अपने तरीके सबने निर्णय दिया है और व्यक्ति को अंतिम अनुभूति ये बिना इसमें कोई निर्णय स्वयं ले नहीं सकते यह तो अपना जो भी परंपरा है जिस आचार्य रात की श्रद्धा है वो जो कहते वही सही मान लेना और कोई रास्ता नहीं कई चीजें हैं जिनका अभी तक पंडित लोग बड़े बड़े ऋषि लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं किंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है व्याकरण में भी कई सूत्र जिसका असली अर्थ आज तक कोई नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है या तो उसके महाभाष ही उपलब्ध नहीं है और बाल के बुद्धि वालों ने अपने अपनी बुद्धि लगाया उल्टा सीधा उल्टा सीधा लगाते रहे और अब तक तो कोई निर्णय नहीं हो पाया के अनुसार बता दिया है सूत्र लेकिन वास्तव में उसका अभी तक सा शास्त्रा दतावली छपी थी 1987 सौ सत्तासी में अठासी में शायद 87 में तो समय तक के जितने इस सूत्र को लेकर शास्त्रार्थ सब कुछ हुआ था और अभी धन तो यही कही अभी तक कोई निर्णय नहीं इतने विचार यहां से चला है और वृद्ध विचार होने से कौन सा सही में कोई निश्चय नहीं हुआ है और भी ऐसे कई विषयों पर है मोटा सा पुस्तक है इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसे है कि आपको देखने को मिलता है कोई निश्चय नहीं प्राम्यवाद के बारे में भी अपना अपना सभी बोल रहे हैं लेकिन अनुभूति के आधार पर आपको स्वयं तो निर्णय कर लेना होगा या अपने आचार्य परंपरा का मान लेना होगा तो रास्ते ही नहीं कोई भी चीज में पहला पहला होता है जिस परंपरा से हमें उसी आचार्य वचन को प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि पहले अनुभूति हो होकर बाद में आचार्य पर पास थोड़ी आदमी जा रहा है पहला आप पर जाएंगे पढ़ेंगे फिर अनुभव करेंगे उसे जरूरत क्या आचार्य पर जाने के लिए।, करने के लिए ना ना कोई जरूरत ही नहीं अनुभूति अंतिम में उसे मुक्ति होगी अनुभूति के तरफ किया जानना तो उसको मेरी अनुभूति ठीक है या तो नहीं पूछना मैंने मैं आदमी हूं या नहीं पूछा वाली बात ऐसे हो गई क्योंकि व्यवहारिक चीज तो है नही ये सब चीजें अनुभव उसको तुम तय करने जाओ ये सब ये जो शास्त्र वक्त है धरातल की है ना अनुभूतिगत हो रही है अनुभूति और कोई लिखी नहीं सकता कुछ बोल ही नहीं सकता उसके साधन की चर्चा हो असाधन तो में जा सकते पूछने के लिए इसे अनुभूति में मतलब क्या पर जाहे न्याय के जा योग के अनुसार कोई भी करेगा कर क्या आत्मा का अनुभव करना कर है आत्मा का अनुभूति वास्तविक अनुभूति तो उस अनुभूति रह गया कैसे अभी उसमें हमारे पक्का करने की जरूरत है वहां कोई मतलब ही नहीं बनता ये सब पूर्व की बात है अनुभूति से पहले की बात है अपनी साधना कर रहे हैं अधूरा है भी अप्रोक्षानुभूति आत्मसाक्षात्कार हो गया अभी अभी दृष्टा में नहीं गया था तो उसने आकाश जुगनू के समान हो जाएगा योग सूत्र में ना बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा जुगनू के समान हो जाएगा क्योंकि आपका जो ज्ञान है अनुभूति के पास अनंत हो है उस ज्ञान की अथा ज्ञान उसके सामने कोई ज्ञान है नहीं किसके पास जाओ वो सब जुगनू के समान हो जाएंगे जितने आचार्य होंगे ऋषि होंगे सब जुगनू के बराबर इसीलिए वास्तविक जो अनुभूति है उसे पश्चात जाने का कहीं मतलब ही नहीं बनता किसी का जो कुछ पूर्व का अनुभूति हुई नहीं है साधना स्तर बैठे हुए हैं जो साधना के स्तर में विभिन्न स्तर का जो अनुभूति है जो विभिन्न सीढ़ियों की अनुभूति है उसको लेकर आप पूछ सकते हो लेकिन आत्मा की अप्रोक्ष अनुभूति मतलब क्योंकि वहां सब समस्या खत्म हुआ ना आप कहां जाओ गलत बोल नहीं हुआ किससे पूछोगे जिससे पूछोगे खुद उस की ग्रंथि भेदन हुई नहीं है आपको पता लग जाता है इसे ग्रंथि भेदन नहीं हुआ क्या उस स्थिति में पहुंचे अनुभूति के बाद अब आपके सामने छिपाव कुछ है बल्कि आप ये देखने को मिलेगा जितने बोर्ड लगा रखी हैं आचार्य फाचार्य सब अब ये बहुत कच्चे हैं, इसलिए अनुभूति के पश्चात बात कीजिए चलिए अब ये लोग कैसे करते हैं फिर न्यायिक आदि है कैसे निर्णय लेते हैं स्वतः प्रमाणित और परतः प्रमाणित आदि के बारे में प्रामाण्यवाद के बारे में इनका मत है कि भाई एक असाधारण और असाधारण धर्म मानते नहीं आईको उनका मत में जो है पहले पूर्व ला रहे हैं बाद में देखिए अत्र कश्य दाह पहले विमानसा और वैदानिक वो देखिए पहले अत्र कश्य प्रवृत्ति प्रागे प्रामाण्य अवधारणात प्रवृत्ति है प्रागेव प्रामाण्य अवधारणा अरे प्रवृत्ति से पहले ही प्रामाण्य का अवधारण बाद में प्रवृत्ति से पहले प्रामाणिका उदाहरण हो जाता है इसका मतलब क्या इस पंक्ति ऐसे कथन करने का अर्थ विमान से बोल रहा है से कोई कह रहा है प्रवृत्ति के पूर्व ही प्रामाणिक निश्चय हो जाता है अतः प्रवृत्ति साफल्य प्रामाणिक अनुमापक नहीं है ये कहा ना प्रवृत्ति सफल हुआ तो हमने प्रमाण मान लिया प्रवृत्ति विफल हुआ तो प्रमाण माना इस तरह से अपने प्रवृत्ति के साफल्यता प्राम का हेतु है अनुमान का हेतु है ऐसा जो करे पर मान लिया अनुमान से करना का मतलब क्या परतप प्रमाण इसे खंडन करते हैं कौन मीमांसक और वो कहते सुत प्रामाण्यता है कोई भी ज्ञान है वह अपने आप से कहें ही प्रवृत्ति उत्पन्न होते वक्त ही उत्पत्तिकृत प्राम इनके ग्राहकों के अधीन इंद्रिय है ना ग्राहक ज्ञान का इंद्रिया आदि जो ज्ञान के ग्राहक हैं उनके अधिन उत्पत्ति काल में ही जो जो जो भी है जिसे ज्ञान पैदा हो रहा है वह ये नहीं वह ज्ञान गृह इसके द्वारा जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हो नहीं वह तदम प्राम उसी के द्वारा ज्ञान में प्रामाणिक सिद्ध कर दिया जाता है नतु ज्ञान ग्राह का धन्य ज्ञान धर्म से प्रामक ज्ञान के ग्राहक से भिन्न कोई ज्ञान का तो कोई धर्म विशेष मानना और वो धर्म विशेष जो है प्रामाण्य को ग्रहण कर आएगा कहना ये सब बिल्कुल गलत है तेन जिसे निष्कर्ष निकला ज्ञान ग्राह का तिर अनपेक्षित में स्वतस्त प्रामाण्य में क्या है स्वता का लक्षण क्या है है ना लक्षण बता रहे स्वतः मैंने ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त की अपेक्षा न करने का नाम ही स्वतंत्र ज्ञान ग्राहक का अतिरिक्त अनपेक्षणगत स्वतः ज्ञान और ज्ञान कैसा है प्रवृत्ति पूर्व में भी गृहित प्रवृत्त पहले गृहित होता है क्योंकि ज्ञान गृहित हुआ फिर उसका विषय को आप आपने आपने आन उत्पादे ही उत्पाद उपेक्षा बुद्धि हुई उसके अंदर प्रवृत्ति होती है इसलिए निश्चय यह पक्का है संसार में प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होना जरूरी है उसके बना कोई प्रवृत्ति नहीं होगा जैसे बच्चे को मां कहीं ले जाती है तो क्या बच्चा वो कहां जा रहे हैं कहा ले जा रहे हैं स्कूल जाना है? नहीं जाऊंगा रोना शुरू करना पड़ता है और उस दुकान के पास जा रहे हैं तो बच्चा चलता है स्कूल के नाम पर जाएगा नहीं स्कूल के सामने के दुकान का नाम लेंगे वो अंकल के पास जाए टॉफी के लिए ठीक टॉफी देकर स्कूल तो में घुसाना पड़ता है मैं बच्चा भी देखो कोई शास्त्र तो पढ़ा नहीं पहले प्रवृत्तों से पहले पूछता है मम्मी से अपनी माँ से पूछ रहा है कहा जा रहा है कहा ले जा रहे हैं अंकुल इस गौंतव क्या है एक अबोध बालक हमें भी एक सामान्य व्यवहार देखने को मिल रहा है प्रवृत्ति से पहले वो जानना चाहता है उस ज्ञान चाहिए उसको फिर उसे हानोपाधि उपेक्षा निर्णय करेगा बच्चा भी तब हो जाएगा प्रवृत्ति होगा इसलिए कहते हैं कि ज्ञान प्रवृत्ति पूर्व विगृहित खत्म मान्यता प्रामाण्य प्रमाण्य संध्याओं की जो है अन्य प्रकार से जो उसे प्रामाणिक संधि भी कैसे हो सकता है नहीं हो सकता नहीं है का जो कथन है ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय ज्ञान से होता है या अनुमान से होता है दूसरे से होता है यह उसे कहना ठीक नहीं है अर्थाप्रमाण ही हुआ ना अब घट ज्ञान प्रयुक्त हुआ उसे ज्ञात घटो मया ऐसा अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा व्यवसाय ज्ञान में प्रामाण्य ग्रहण होता है तो ज्ञान ग्राहक से अतरिक्त हुआ ना अर्थ व्यवसाय ज्ञान क्या है ज्ञान के ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री ज्ञान योगी कथम मान्यता प्रामाण्य प्राम अन्य देखिए जिस धर्म धर्मी का ज्ञान ही नहीं है उस संशय कैसे होगा संशय भी ज्ञानोत्तर काल है आपको कुछ, कुछ ज्ञान हुआ उस ज्ञान उत्तर काले पर संशय होगा अतः संशय का भी पूर्व में पहले ज्ञान होना जरूरी है प्रवृत्ति से पहले भी ज्ञान होना जरूरी है संशय से पहले भी कुछ न कुछ ज्ञान होना जरूरी है कुछ ज्ञान हुआ उस ज्ञान का विषय को, को लेकर के आपको संशय होगा फिर प्रवृत्त होगे फिर संवाद संवाद का निर्णय होगा अच्छा संशय बीज ज्ञान ही है प्रवृत्ति का भी बीज ज्ञान है इसलिए का दोनों ही प्रकार से जो आपने दृष्टान दिया था बीज दोनों ही दृष्टान नहीं है कौन का गलत है सामान्य आधार दिया इन वहां भी असली कारण में नहीं जा रहे तस्मा प्रवृत्ति पूर्व में ज्ञात था अन्यतापत्ति पुरुषूतया ज्ञान गतम प्रामाण्यम अपनी गृह इसलिए ज्ञान में एक ज्ञातता नाम का धर्म होता है जो भी ज्ञान पैदा होगा जो भी चीज पैदा होता है उसमें ज्ञातता नाम की चीज रहती है पुरम में ज्ञातता उस ज्ञातता की अन्यता अनुपत्ति प्रसुतिया अन्य अनुपत्ति से उत्पन्न होता है क्या अर्थापत्ति से ज्ञान गृहित ज्ञान ग्रहित हो जाएगा तो ज्ञानगत प्रामाण्यम ज्ञानगत प्रामाण्य भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो रहा है अर्थापत्ति तथा पुरुष प्रवृत्त थे उसके बाद पुरुष प्रवृत्त होता है न तो प्रथम ज्ञान मात्र गृह थे तथा प्रति काले फलदूषण ज्ञान से प्रामाण्यम अवधारित ये तू उल्टा क्रम बताया पहले ज्ञान तो हुआ उसको ज्ञान ग्रहण काल में सीधे प्रवृत्ति हो गई प्रवृत्ति के, के, तो के, तो तो तो के बाद फल दर्शन के आधार पर प्रामाण्य और अप्रामाण्य ज्ञान में निश्चय होता है यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं जब तक ज्ञान प्रमाण्यता नहीं होता तब तक प्रवृत्ति ही नहीं होगा इसलिए यह आप लोगों का नहीं आयोग प्रकृति ठीक है मीमाश के बाद कहा है